आ बंद कर निजी धातु में सूत्र लगे थे सत्र कार्य निजीर निजी शौच पोषण धातु में जो नया सूत्र आता बंद कर सत्र सत्र क्या कार्य वृत्ति हो तो हिंदी वार्ता लेखो क्या करते हैं सूत्र निज आदि क्या दो धातु के निजाम निजन मानी का अपि नभ्यस्था पिति पिति नाभ्यस्था अपीति है ना? पिति सर्वदा तुके अभी चल गया दिवादी। दिवादे दिवाद दिव्य धातु में दस अर्थ है दिव्य क्रीड़ा विजा व्यवहार स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु बोलो किसके याद है अंजीन का याद है बोलो बोलो कितना है दस या दे दस हम्म दिव्य धातु से ती पाने पर करते प्राप्त है उसके बाद करके दिवादि श्यन धातु से पर श्यन होगा सपोपवाद सप का सब का अपवाद है उसके बाद कर श्यन होगा शन का सकारे की श्या किसूते तो से नकार इस संज्ञा का क्या फल है तसलोप क्या बचेगा यह से तो नहीं, नहीं। दीप अग्रती है हलीच क्या करता मानो हलीच हाँ फांत हो बांधो धातु पथाई को दीर्घ होगा पर क्या चाहिए हल तो दीर्घ्यति बन गया क्या बनेगा उत्तम क्या बनेगा हम्म ये प्रसाने कठिन एक वचन द्विवचन बहुचन बोलो एक पहले बोलो द्विवजन बहुचन लीट लकार में दीव धातु है दी दी बिनाल पुका गुण हो जाएगा टीप में मिप में टिप सिप मीप क्यार बोलो दीदी बो एक जन पह बोलो दीदे वो दीदे भी दीदी भी था ना दीदे भी था दीदे बोलो दीदी विवाह बहुचन में hmm. hmm. कठिन होता है ये तो सरल हो गया अभी तो कुछ काम नहीं दीवे धातु से आगे सरल है दौड़ना पड़ता है बोलो दीदी दीदी बोलो दीदे वो दीदी वो तो बोलो लकर एक उदाहरण लो देविता देविता विलिता विलिता देवजना विलिता तो देविका स्वभाव विलिता स्वभाव मोजन विलिता रहा विलिता स्त विलिता स्मह लितला करबो एकोजना देवी सियाती बोलो आगे देवी से बहुत लोट लोट ऐसा बोलो क्रमश दिव्य तू अरिचा अरिचा दीर्घ होगा दिव्य तू अत नहीं नहीं से बोलो तो। एक वो चन दिवचन दिव्यता दिव्यताम जहा हलीचा लगा उसके रोग बोलना पहले दिव्य तु ओ हलीचा लगाता है क्या दिव्य में में हलीचा लगता है हॉलीचा जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहा बोलो दिव्य तो दिव्या लगे हाँ मै हाँ आगे हो हल्च लगे हाँ उत्तमपुर से पुगंध गुणा होगा ना नहीं अड़ उत्तम से पीछे आटा कम होता है ना पुगंध गुणा नहीं होगा जल्दी बोलो है? है तो मालूम बोलू शौन तो फिर क्या हो गया श्यन गीते है बोल दो सीधा श्यन है ना ऐसा क्या क्या बोलना श्यान है सार्वस्त गीत उनसे से निषेध होगा गुण होगा नहीं होगा नहीं कोई राज्य का आदेश है क्या गुण नहीं होगा से निषेध हो गया गीते कहां, कहां हुआ पूरा हम फिर बोल दो दिव्य तुम दीव। हाँ लौंग लग लेकर देखा बंद कर पुस्तक लॉन्ग लेखो पुस्तक बंद कर लो विधरे में क्या बनेगा दीर्घ होगा क्या दिव्यात है दिव्या तो बनेगा दिव्यत है हैं दिव्य में एक कहां से आएगा आते तो आज को यह हो जाएगा और कहाँ आएगा श्यान का बलैया में नहीं कहा श्यान का अ है अतः लगेगा हालीच दीर्घ होगा क्या कैरू बनेगा बोलो जैसा दिव्यत तो नहीं दिव्यत फिर बोलो से nice <conservative> <away> क्या बनेगा है? है? किसे दिव्य दीर्घिल में क्या रू बने दीर्घ नहीं होगा होगा किस से? क्या बनेगा बोलो है ने दिव्या सेठ अनिटी है अनिटी कौन सी देवीता देवी से देवानी या शेट है लुंग लद झल तो चल बोलो क्यों नहीं लगे मालूम नहीं एक हाँ नहीं दोनों विषय भूलना पड़ेगा अरविंदा बताओ बदब्रजा बता लगेगा ना नहीं नहीं लगेगा कारण कुछ है ने हाँ नेट निषेध करेगा बदव्रजा हम तक से वृद्धि नहीं होगी हैं हाँ? ऐद्धि होगी ना नहीं तो बुद्धि होगी फिर क्या है पैदा बद को नेट निषेध करेगा फिर भी वृद्धि होगी किसे होगी बुद्धि किससे होगी हैं? नहीं होगी बताबे बुद्धि नहीं होगी तो पुगन दुगुणा हो जाएगा क्या रो बनेगा अदेवीद। अदेवीद बनेगा हाँ बोलो अदे ंग लकार में हलीचे से दीर्घ होगा ना नहीं हाँ दीर्घ होगा पर में नहीं से नहीं पर में हाँ बोलो अदय पुगंध पुगंध गुण होगा क्या हाँ बोलो पहले एक कार कोई धातु है ना आगे आने वाला हम आगे हाँ ठीक है ये हो गया अभी पुस्तक बंद करो अभी तो लेखे ना शिव तंतु संताने धातु क्या था तु शिव तंतु संतानी धातु आ आदि है सर में क्या बने गया शिव ती अभी भी इसका मध्यम पुरुष बन सौ लोग का लेकर देखा दस लकार में प्रत्येक लकार का मध्यम पुरुष एक ओजन लेकर दिखाओ क्या उसमें तो क्या देखा बंद करो आगे की तैयारी कर <laughs> क्या है कहाँ तक पहुँचा क्या दिखाएगी देखा दिखा दो अरविंद तो दिखा देगी इसको? नहीं देखा है नहीं दिखाया न किस किस लकार में लकारगुण हुआ लौटे में पुआंत गुना हुआ लोटे में पुआंत गुना हुआ लौंग में बिदले में असली में नहीं हुआ उसमें कोई गुना किया तो गलत है हाँ क्या है अरविंद लाव अभी तो देखा नहीं था क्या कितने ठीक है कितना लेखा कुछ तीन चार एक ना? ना? देर करके फिर <laughs> <laughs> सी भी तो सरल है में भी गुण हो गया हाँ बोलना पड़िया इसको बोलो सी बी एति बोलो सी बती लेट में सुशाह आदेश पत्ते लगा कहाँ लगा कितने स्थान में कितने स्थान में एक स्थान में सब जगह में लग जाएगा लूट में क्या बनेंगा बोलो लूट बोलो सिबिया तू्यता सि लंग में अब बेदिंग बंद करो पुतक तो पुस्तक को नहीं खोलना में हली चंद्र हो का होगा क्या होगा दिव्यात में किस पुस्तक में हली चद नहीं क्या होगा रसोई क्या देखो दिव्यात में असिली में किसे में हस होगा तो दीर्घमें हस्ता बोलो सी ब्या लूंग अशी शिव के आगे, आगे। नृत्ति का देख लो नृत्ति का बनेगा नित्य श्यन ती पद कौन होगा ना नहीं नहीं होगा श्यन की ते में तो दिखीते नित्य ती बोलो लेट लकार में नित्य नित्य नल उरत हलाई से सब अभ्यास में रहेगा ना नित्य पुगंध कुना नानार्ता क्या बनेगा ना अतुषाद में गुना नहीं होगा नानिता तो हो बोलो नानार्ता नानिता तो हो नित्य हो नानार्ती था नानिता ना ना ना ना नानिता रूप नान बोल कितने स्थान हुआ पाकिस्तान ने गुणा नहीं हुआ नहीं।, नहीं हुआ लूट लकार सेठ धाते नर्ती क्या बनेगा गुण होगा हाँ बोलो लेट लगा सूत्र लगेगा से सीची क्रीत चरित छद्रीद नृत हाँ से असिची सीज भिन्न सकार आदि आर धातु हो होतो इन धातुओं से विकल्प सीट होगा कृत चरित छेद त्रिद नृत्य नृत धातु आया एभ्य परस्य सीज भिन्न धात्व का सीट वाह पढ़ो आर्ध धातुक सीट वाला आधे प्राप्त है विकल्प हो जाएगा ये भी आ गया और असिच से सकारा आदि आर्धातुक हो सिच को छोड़ करके सिच हो तो शिकाराधि है क्या आर्धातु है वहाँ सूत लगेगा उसको छोड़ करके विकल्प से इट होगा शिव लीट लकार में ईट पक्ष में पुगंद गुणा होगा जो ईट नहीं होगा पुगंद गुणा होगा हाँ गुण होने पर ईट होने पर क्यारों बनेगा नर्तिशती और ईट नहीं होगा तो नर्त्यती अभी पुस्तक बंद करो हो गया बोलो पुस्ता बंद करो बोलो नर्तिशती बोलो जब इट नहीं होगा पुगंध दुना होगा <Lici> क्या बनेगा बोलो नर्त्यावा नर्तश्यति नर्त तो बोलते तो ना नर्स्यामी बोलते तो? नर्तश्यती नर्तशत नर्त्यती नहीं नर्तश्यती ठीक है बोलो नर्तश्यती नर्तर नर्त्य सुनने वाले को पता चलेगा तो यह करेगी नर्तश्यति नर्तश्यतः नर्तश्यति ऐसा नर्तश्यसी नर्तश्यतः नर्तश्यतः नर्स्यामी नर्त्याव नर्त्याम ऐसा बोलो नर्त्य नहीं नहीं, नर्त्य नर्श्यत नहीं नर्स्यत अत अंत हैई नर्थ श्यामी कह नर्थ नर्थ श्यामी नर्थ नर्थ अल कर श्यामी बोलो नर्थ श्यामी नर्थ श्यारो, नर्थ श्यारो। आगे लोट ल नृत्य तू बोल हाली हालीच कितने साल लगा सब जा रहा निए। निए। क्यों नहीं लगा निए। एक नहीं बस सरल उतर हो गया <laughs> री एक में आएगा तो निकल नहीं लगा एक से नहीं एक तो है हाँ अली चलो निकल रेप तस् रेप नहीं बांध वो नहीं कारांत है अरे चाह कहा लगा लगा नहीं लगा लुट लगा हो गया लंग बोलो अन्यत बिद्यालय में पुगंत गुण होगा हम्म क्या मानी का नृत्य नृत्य आसली गुण हो जाए जाएगा पुकंद क्यों नहीं होगा कित कौन कित आ नृत्य तु बोर लूंग लकार में सिच होगा हैं? सिच होने से विकल्प सीट हो जाएगा क्या सूत्र गया से सिची क्रित चिद किसको याद सूत्र याद है क्या मैं पूछता हूँ क्या सूत्र आप दूसरे के बोल दो सूत्र बोलो किसको याद है तो नित्य धात्र में है क्या तो विकल्प सीट हो जाएगा से सिंची है ना सीज़ पर है हाँ अची सीज़ पर हो तो विकल्प नहीं होगा ईट होगा नित्य ईट होगा हाँ नित्य इट हो जाएगा ईट होने के बाद व्रजा व्रजा से वृद्धि होगी ना नहीं हुँ? क्यों ये तो ईट हुआ निषेध किस होगा नेटी यहाँ तो इट है ना हाँ निकट तो इट है यहाँ न इट ईट नहीं होगा तो निषेध हो है क्या है मना करेगा तब वातावरण बुद्धि नहीं होगी फिर पुगंत गुण होगा हनर्तीत हाँ, बनेगा बोलो अनर्तिस्त, लिंग लकार में जब ईट करेंगे फुकंत गुण होगा तो क्या तो रूप बनेगा बोलो। अनर्ति से बोलो गुणा की सूत्र स्वभा यहाँ पुकंध है या लघुपत है पुकंत नहीं हैं? कैसे पता चला भूक होता है अर्थ ही भूक आदि आगम ही नहीं पुक नहीं लघुपत है लघुपत कौन बोला नीति नृत लघुपत नृत्य उपधा संज्ञा है ना नहीं नीति तो उपधा है ना नहीं एक उपधा है, है? हाँ, उपधा कौन है री तकार तो के पूर्व री है वो लघु है हाँ आ, पुगंत लघुपत गुण हो गया हाँ जिस स पक्ष में इट नहीं होगा वहा क्या बनेगा युण होगा अनर्थ क्या बोलना अनर्थ सियत अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ बोल के थोड़ा रुक कर बोलो अनर्थ सियत ऐसे बोला गया अनर्थ पेरी अनर्थ अनर्थ अनर्थ अनर्थ श्यन अनर्थ फिर खाली रुकने से नहीं तो भी बोलो अनर्थ सत नहीं अनर्थ सियात बोलो तो कार्य कितने स्थान पर है पर है हो गया उसके बाद आएगा त्रषि उद्वेगी ये तरह के लिए सूत्र लगेगा क्या सूत्र किसको याद है इसको लेकर किसको याद पुस्तक ढूंढना नहीं सूत्र लिखो पुस्तक बंद करो पुस्तक देखकर सब दिखाने कौन सा हम्म नहीं नहीं देखा पुस्तक ढूंढ क्या क्या किसे देखकर नहीं देखा ये फिर आगे क्रम परिचय में दूस लिखा क्यों क्यों लिखा? देखा था क्या नहीं उसको क्यों लिखा बसा ने